वंदना प्रकरण में श्री तुलसीदास जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं वे कहते हैं कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं श्री लक्ष्मण जी शीतल हैं सुंदर हैं भक्तों को सुख देने वाले हैं भगवान श्री राघवेंद्र कीर्ति पताका के लिए दंड के समान हैं श्री लक्ष्मण सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान हैं जो भूमि का भय हरण करने के लिए अवतार लेकर पधारे हैं श्री तुलसीदास जी कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं कृपा के समुद्र गुणों के भंडार सुमित्रा सुवन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव कृपा बनाए रखें। इन पंक्तियों में श्री लक्ष्मण जी की वंदना की गई पहली बात तो यह है कि श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करने के तुरंत बाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी शीतल हैं अब यह है बड़ी अद्भुत बात है हम लोग तो यही समझते हैं कि लक्ष्मण जी से अधिक गर्म और कोई नहीं होगा पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी शीतल हैं देखो लक्ष्मण जी अगर शेष हैं तो शेष का स्थान तो पाताल में है पाताल में जल है जो जल में रहेगा वह शीतल रहेगा ही और भी एक दृष्टि से देखें तो भगवान यदि विराट हैं तो जहां विराट भगवान का वर्णन किया गया वहां ऐसा कहा गया कि भगवान के चरण ही पाताल हैं। पद पाताल सीस अजधामा सीस अजधाम भगवान के चरण पाताल है और ये शेष भगवान पाताल में ही रहते हैं इसका अर्थ यह है लक्ष्मण जी चाहे जिस रूप में रहें भगवान के चरणों में ही रहते हैं और एक बात मैं आपसे कहूं शेष रूप में रहे तब तो प्रभु के पद पाताल में रहे और अवतार लेकर आए तो बारह ही ते हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी लक्ष्मण जी ने जन्म से ही भगवान के चरणों में प्रीति मान ली इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी भक्त तो बने नहीं ये भक्त तो बने बनाए हैं ये किसी के कहने से राम जी के चरणों में प्रीति नहीं हुई सत्संग से नहीं स्वभाव से स्वभाव से भाव सिद्ध हैं श्री लक्ष्मण जी वे भगवान के चरणों के अनन्य अनुरागी हैं और इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान के चरणों का प्रेमी हो हम उसके चरणों की वंदना करते हैं बंदो लक्ष्मण पद जल जाता एक बात यह भी कि लक्ष्मण जी भगवान के चरणों से जुड़े हैं इसीलिए शीतल हैं क्योंकि भगवान के चरणों से जिन चरण थे निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जिन चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ हो शीतल धारा जिन चरणों से उत्पन्न हुई हो उन चरणों से जुड़ा हुआ भक्त शीतल ही रहता है अच्छा अब एक बात सोचें लक्ष्मण जी के चरण कमल कहे बंदो लक्ष्मण पद जल जाता देखो ये कमल कहना कोमलता की दृष्टि से तो भावुक हृदय की भावना है कि भगवान के चरण गुरुदेव के चरण कमल हैं और यहां लक्ष्मण जी के लिए भी बंदों लक्ष्मण पद जल जाता कमल कहा यह तो ठीक है लेकिन एक दूसरा कारण भी है लक्ष्मण जी के चरण कमल हो सकते हैं लक्ष्मण जी के ही चरण कमल हो सकते हैं क्यों क्योंकि क्यों कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता वह जल में रहता तो है पर जल में डूबता नहीं है इसी तरह लक्ष्मण जी के चरण जगत के जल में तो रहते हैं पर जगत के जल में डूबते नहीं हैं इसलिए बंधु लक्ष्मण पद जल जाता क्यों नहीं डूबते क्योंकि उनके चरण तो सदा भगवान के चरणों के पीछे पीछे चलते हैं और जो भगवान इसीलिए लक्ष्मण जी शेष हैं किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप कौन लक्ष्मण जी बोले हम शेष और राम जी लक्ष्मण जी बोले राम जी विशेष राम जी विशेष हैं और विशेष के पीछे जो चले सो शेष है और शेष के आगे जो चले सो विशेष है लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों के अलावा और किसी से रति मानी ही नहीं प्रीति मानी ही नहीं अब रही शीतलता की बात लक्ष्मण जी सचमुच बहुत शीतल हैं। पता कहां लगा नामकरण हो रहा था थोड़ा उस दृश्य को देखें। गुरुदेव पधारे नामकरण कर अव सरजानी नामकरण बोले पठे मुनि ज्ञानी महाराज दशरथ ने गुरुदेव से प्रार्थना की तो गुरुदेव इनका नाम रखिए जो आपने निश्चय किया हो अब बड़े ध्यान से सुना गुरुजी ने सबसे पहले राम जी का नाम रखा ठीक है सो सुखधाम राम अस नामा अच्छा राम जी के बाद भरत जी का नाम रखा विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई यह भी ठीक है अब भरत जी के बाद बारी तो लक्ष्मण जी की आनी चाहिए राम जी भरत जी लक्ष्मण जी पर गुरु जी ने लक्ष्मण जी का नामकरण किया ही नहीं भरत जी का नामकरण किए राम जी का राम जी के बाद भरत जी का नामकरण और भरत जी के बाद सीधे शत्रुघुन जी का नामकरण जाके सुरन थे रिपुनाशा नाम शत्रुन वेद प्रकाशा और लक्ष्मण जी का नाम, नाम, नाम सबसे बाद में सबसे बाद में या यू कहो कि सबसे नीचे ऊपर राम जी फिर भरत जी भरत जी के बाद शत्रुघुन जी और लक्ष्मण जी सबसे नीचे नाम में सबसे पीछे गुरुजी से पूछा कि आपने लक्ष्मण जी का नाम सबसे नीचे क्यों रखा गुरुजी मुस्कुराए कि मेरे वाक्य में ही उत्तर है उत्तर कहां है का लिखा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठते ही रखा लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण जी तो आधार हैं और आधार तो सबसे नीचे ही रहेगा ऊपर थोड़ा ही रहेगा आधार के ऊपर ही सब आधारित हैं तो लक्ष्मण जी ऐसे आधार हैं कि जिस आधार के ऊपर राम जी का चरित्र है भरत जी का चरित्र है शत्रुघुन जी का चरित्र है लक्ष्मण जी सबके आधार हैं सकल जगत आधार अच्छा यह यू कहो भूमि लक्ष्मण जी के सिर पर है शेष अवतार है इसलिए और भूमि को क्या कहते सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधि भूमिथल ये सुमति ही भूमि है और ये कहां है लक्ष्मण जी के सिर पर शेष भगवान के सिर पर और कितना सुंदर संकेत है कि औरों के लिए सुमति आधार बनती है जीवन को धन्य करने के लिए जीवन को धन्य करने के लिए सुमति का आधार चाहिए और सुमति बनी रहे इसके लिए सुमति कहती है कि हमें लक्ष्मण जी का आधार चाहिए जो सुमति को धारण किए हुए हों ऐसे और सुमति के आधार पर सब आधारित हैं तो पृथ्वी पर सब टिके हुए हैं और पृथ्वी शेष के सिर पर टिकी हुई है इसी तरह श्री राम भरत शत्रुघुन सब सुमति पर टिके हुए हैं और सुमति रूपी भूमि लक्ष्मण जी के सिर पर टिकी हुई है सकल जगत आधार इसलिए इनके जैसा महान तो कोई दूसरा है ही नहीं बंदू लक्ष्मण पद जल जाता लेकिन एक बात है शीतल क्यों कहा लक्ष्मण जी सुंदर है यह तो ठीक पर शीतल बात बात में गर्म हो जाते हैं। होते हैं। जनक जी ने कुछ कह दिया बस क्रोध आ गया लतपुटफरकत नये ऋषों हैं क्रोध आया है। परशुराम जी ने कुछ कह दिया क्रोध आ गया भरत जी मिलने आ रहे हैं चित्रकूट में भ्रम हो गया क्रोध आ गया तो लक्ष्मण जी तो बराबर क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं और जो बराबर गर्म रहे क्रोध में ही रहे उसे शीतल कहना तो व्यंग लगता है पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं तो बहुत विचारपूर्वक कह रहे हैं लक्ष्मण जी सचमुच शीतल हैं, कैसे कोई आदमी गर्म हो जाए और झगड़ जाए सामने वाले से अच्छा उसे आप मना करो कि भैया अरे हो गया छोड़ो छोड़ जाने दो मत झाड़ो मानेगा आपकी बात और मानेगा तो देर से मानेगा हालांकि तो दो झगड़ रहे हो अगर पकड़ लो तो झगड़ने वाला पहले तो कम प्रभावशाली होता है पकड़ लो तो फिर ज्यादा होता है कहता बस छोड़ दो छोड़ दो आज इसे छोड़ेंगे नहीं छोड़ दो हालांकि छोड़ दो तो कुछ करेगा नहीं <laughs> एक तो और मजेदार घटना घटी एक आदमी को किसी ने नहीं पकड़ा पर उसी ने किसी को पकड़ लिया कह छोड़ दो तुम हमें वो पकड़े ही नहीं था वही पकड़े हुए था ताकि उसे बहाना मिल जाएगा हम तो लड़ जाते इसने छोड़ा ही नहीं तो अगर कोई सचमुच गर्म हो तो उसे ठंडा होने में देर लगती है लेकिन अगर कोई गर्म ना हो गर्मी का अभिनय कर रहा हो तो वह तो है ही ठंडा आप अगर देखें तो लक्ष्मण जी जब जब गर्म होते हैं, जब जब तो उन्हें ठंडा करने के लिए समझाना नहीं पड़ता कहना नहीं पड़ता परशुराम जी से लक्ष्मण जी भिड़ गए <coughs> लग रहा था कि बड़े क्रोध में हैं लक्ष्मण जी लेकिन राम जी ने केवल देखा से लक्ष्मी नयन तरे रे राम राम जी ने केवल देखा बस कहा कुछ नहीं देखा और जो देखा तो लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गव ने सब कुछ फरी हर बानी बान। लक्ष्मण जी बड़े संकोच के साथ सिर झुकाकर कर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए बोलो कोई बैठता कोई ये कहता अच्छा ये भी, भी कोई बात हो से ही कह रहे उनसे कुछ नहीं कह रहे हमारी क्या गलती है अच्छा फिर और दूसरों से भी कहते हमारी क्या गलती हम तो इन्हीं के लिए बोल रहे थे वो इन्हीं का तो विरोध कर रहे थे हमारी तो उनसे कोई व्यक्तिगत तो बुराई थी नहीं यही लेकिन लक्ष्मण जी राम जी ने देखा लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए बराबर आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी जब जब बोलते हैं और राम जी इशारा भी कर दे तो तुरंत बैठ जाते हैं अच्छा राम जी ही नहीं चित्रकूट में नाराज हो गए लक्ष्मण जी तो देवताओं ने कहा ठहरो ठहरो अनुचित उचित काज किस हुई अनुचित उचित कोई कार्य हो तो विचार पूर्वक करना चाहिए लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले अरे और तो और परशुराम जी ने कह दिया छोट कुमार खोट बड़ भारी छोटा राजकुमार बहुत खोटा है तो क्रोध आना चाहिए अब लक्ष्मण जी अगर स्वभाव से गर्म है तो और बुरा लगना चाहिए पर लक्ष्मण जी हंसने लगे परशुराम जी ने कहा कि मैं तुम्हें खोटा कह रहा हूं और तुम हंस रहे हो लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोले कि बड़ी प्रसन्नता की बात है आपने मुझे छोटा कहा मैं राजकुमार बड़ा खोटा है इसमें ध्वनि यह है कि बड़ा बहुत अच्छा है छोटा ही खोटा है तो हम भले ही खोटे रहे राम जी तो आपको ठीक लग रहे हैं यही तो मैं चाहता हूं क्योंकि लक्ष्मण जी का क्रोध कभी अभिमान से जुड़ा हुआ नहीं है लक्ष्मण जी का तो क्रोध भी भगवान से जुड़कर भगवान की सेवा बन गया है इसलिए वे तो शीतल हैं। अपना बुरा ही नहीं लगता उन्हें अरे और तो और राम जी देखो जो गर्म होगा उसे हर बात में बुरा लगेगा है? आपने देखा होगा गर्मी के दिन में मई जून का महीना भयंकर गर्मी हो और किसी को सर्दी लग रही हो और कांप है बहुत जोर जोर से कांप है तो लोग कहें भाई क्या बात है तो कहेंगे कि इसे बुखार आ रहा है क्योंकि गर्मी में सर्दी तो है नहीं पर उसे सर्दी लग रही है तो सर्दी है या बुखार के कारण लग रही बुखार के कारण लग रही ठीक तो इलाज सर्दी का करना चाहिए कि बुखार का सर्दी का इलाज नहीं करते कहे करते बुखार का अजब बुखार उतर जाए तो सर्दी लगनी बंद हो जाएगी कि नहीं अपने आप हो जाएगी मैं भी आपसे यही कहता हूं कि अपमान की सर्दी भी उन्हीं को लगती है जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है अपमान उतना होता नहीं जितना लगता है क्योंकि सर्दी उतनी होती नहीं जितनी बुखार के मरीज को लगती है तो अपमान उतना, उतना होता नहीं जितना अभिमानी को अभिमानी को हर बात में अपमान लगता है आदमी बुरा मान के बैठ गया क्या क्यों हमारी तरफ देखा ही नहीं नहीं अब इसमें क्या नहीं देख पाए तो आप बराबर देखेंगे कि अभिमानी से अधिक गर्म कोई नहीं होता वो जब देखो तब गर्म ही बना रहता है पर किस वजह से रहता है अभिमान की वजह से है और मुझे लगता है कि जो अभिमान से जुड़ा है वो हमेशा गर्म रहेगा और जो भगवान से जुड़ा है वो हमेशा शीतल रहेगा और लक्ष्मण जी अभिमान से नहीं भगवान से भरे हुए हैं इसलिए हमेशा शीतल किसी ने कह दिया देवताओं ने के गलत है ठीक है हम तो राम जी के सेवक हैं राम जी के लिए बोलते हैं उन्होंने कहा बोलो बोलने लगे उन्होंने कहा चुप हो जाओ चुप हो गए आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं जैसे आप ऐसे समझें कि घर में पंखा भी लगा होता है सीलिंग फैन और बल्ब भी लगा होता है और स्विच दोनों का आपके हाथ में है लेकिन एक अंतर है बल्ब का स्विच ऑन करो तुरंत जल जाता है और स्विच ऑफ करो तुरंत बुझ जाता है पर पंखे का स्विच ऑन करो तो चल दे लेकिन स्विच ऑफ करो तो स्विच ऑफ होते ही पंखा बंद होता नहीं है 10 10-20 चक्कर लगाने के बाद बंद होता है, है? और उसका अर्थ क्या हुआ कि लक्ष्मण जी तो बल्ब की तरह हैं, उनका स्विच भगवान के हाथ में है आपने जलाया जल गए आपने बुझाया बुझ गए और हम लोग हम लोगों का भी स्विच भगवान के ही हाथ में है लेकिन हम लोग बल्ब की तरह नहीं कि जलाया जल गए बुझाया बुझ हम लोग पंखे की तरह बिना चक्कर में पड़े मान ही नहीं सकते जब तक 10-20-25 चक्कर नहीं लगा लेंगे बल्ब बुझ जाता है पंखे को रुकना पड़ता है रुकना ही नहीं चाहता अच्छा कुछ पंखे रुकना नहीं चाहते कुछ पंखे ऐसे तो वो चलना नहीं चाहते रेलगाड़ी में सफर करते समय हमने देखा एक आदमी कह रहा था सामान्य स्लीपर क्लास था तो बगल वाले से कर भैया जरा कंघा देना कंगा तो उसके सिर पर तो बाल थे नहीं तो हमने पूछा ये कंघा काहे को मांग रहा है तो हमने कहा भाई कंघे की तुम्हें क्या जरूरत बोले हमें नहीं हम फिर बोले ये पंखा नहीं चल रहा है तो कंघे से उस पर टक्कर मारता था तब वो तो कुछ ऐसे होते हैं कि भगवान के हाथ में उनका स्विच होता है तो भी वो बिना टक्कर मारे चलते नहीं हैं और बिना चक्कर मारे रुकते नहीं हैं पर लक्ष्मण जी ऐसे नहीं अज और एक बात लक्ष्मण जी को कभी बुरा नहीं लगता अजय औरों का आपको बुरा न लगे न लगे पर जिससे आप प्रेम करते हैं जिसकी आप सेवा करते हैं वो अगर ऐसी बात कहे तब तो बुरा जरूर लगता है कई बार लोग कहते हैं और कोई कहता रहता तो हमें कोई बात नहीं पढ़ आपने कहा बहुत तो तो लोग रो रो कर कहते हमें बड़ा बुरा लगा आपने कहा आपने और कोई कहता रहता कोई बात नहीं हमने पूरी जिंदगी आपको सौंप दी और आपने कहा <coughs> ऐसा प्रायः होता है हमारा तो दिल ही टूट गया आपने कहा पर लक्ष्मण जी ऐसा भी कभी नहीं कहते अरे औरों की बात तो जाने दो स्वयं राम जी ने कह दिया राम जी कह रहे हो क्या कह रहे हैं राम लक्ष्मण संग हैं और जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया ऐसा अद्भुत त्याग दूसरे का नहीं है ऐसे श्री लक्ष्मण जो सेवा में समर्पित हैं चौदह वर्ष से घर परिवार छोड़कर दिन रात जागकर राम जी की सेवा करते हैं और उन्हीं राम जी को जब हनुमान जी मिले तो राम जी क्या कहते है? सुनो कपि जी मानसी जनी ना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते धूना भगवान क्या बोले हनुमान जी से कि हनुमान जी आप चिंता मत करो आप तो हमें लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो लक्ष्मण जी की जगह दूसरा कोई होता तो ये सोचता कि इन्हें मिले अभी दो घंटे नहीं हुए और हम चौदह वर्ष से लगे हैं सेवा में ये दुगने प्रिय हो गए दूसरा कोई होता तो यही कहता कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो अब हम जा रहे हो गई सेवा आप कह रहे आप ये दुगने प्रिय मतलब हम तो प्रिय हैं ही नहीं फिर सब हमसे ज्यादा प्रिय हैं लेकिन लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते बोलो जिसे कोई बात सुनकर बुरा लगे ही नहीं उनसे अधिक शीतल कौन होगा जिसे किसी की बात का बुरा ना लगे और कहे तो कहें भगवान भी कहे तो बुरा न लगे तो सिदाजी कहते शीतल शीतल लक्ष्मण जी शीतल हैं बिल्कुल एक जैसे रहते हैं कभी कुछ नहीं कोई अपमान करे कोई बुरा कहे कोई खोटा कहे कोई ना समझ कहे कभी लक्ष्मण जी को क्रोध राम जी भी कहें हनुमान जी से लक्ष्मण क्या है तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो मुझे अच्छा एक बात और बताऊं राम जी गए हिरण के पीछे आज्ञा देकर गए मेरे मेरे वचन का पालन करना आज्ञा का पालन करना क्या करें महाराज सीता केरी करे हु रखवारी सीता के बुधि विवेक बल समय सीता भगवान ने कहा हमारी यही आज्ञा है लक्ष्मण सीता जी की रखवाली करना यही रहना रक्षा करना बुद्धि विवेक बल समय विचारी बुद्धि का विवेक बल का समय के अनुसार उपयोग करके सीता जी की रक्षा करना यही रहना मेरी आज्ञा है राम जी कह गए यहां से हिलना नहीं और मायावी मारीच ने मरते मरते लक्ष्मण जी का नाम लिया तो सीता जी बोली अब यहां ठहरो नहीं तुरंत जाओ जाओ बेग संकट अति भ्राता भाई पर संकट है तुरंत जाओ अब बोलो है कठिनाई की नहीं राम जी कहते यहां से आना नहीं और सीता जी कहती हैं यहां रुको मही नहीं तुरंत जाओ लक्ष्मण जी थोड़ा असमंजस की स्थिति में तो जानकी माता ने डांट कर कहा कि अभी जाओ इसी समय जाओ गए और जब वहां गए तो राम जी क्या कह रहे हैं लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया जनक सुता परिहरे अकेली आयो तात वचन मम पेली कितना बड़ा आघात लगना चाहिए था लक्ष्मण जी के हृदय को दूसरा कोई होता तो यही कहते कि बड़ी मुसीबत है वहां रहो तो वो नहीं रहने देती जाओ और यहां आओ तो ये कहते कि हमारा वचन तोड़ के आ गए अब हम क्या करें बताओ और जब जबकि योजना तो दोनों की मिली जुली है श्री सीता राम जी की योजना बनी हुई है पर परेशान कौन हो रहे हैं लक्ष्मण जी लेकिन आप आश्चर्य करो ना तो उन्होंने सीता जी से कुछ कहा ना राम जी से कुछ कहा यह भी नहीं कहा कि नहीं आता तो माता की आज्ञा का पालन कैसे होता और अगर आ गया तो आपकी आज्ञा टूट रही है तो मैं क्या करूं अज्बा मेरी गलती क्या है सुबहताओ पर लक्ष्मण जी यह भी नहीं कहते कि मेरी गलती क्या है तो जो यह भी ना कहे कि मेरी गलती क्या है उनसे अधिक शीतल कौन होगा शीतल सुभग भगत सुखदाता शीतल सुभ लक्ष्मण जी शीतल हैं और यही उनके जीवन का सौंदर्य है और भक्त को सुख देने वाले हैं क्यों इसलिए भक्त को भी सुख तब मिलेगा जब वो अभिमान से मुक्त हो जाए तो सुख मिलेगा लक्ष्मण जी के चरित्र से प्रेरणा लेकर जिसकी दशा ऐसी हो जाए आप जो कह रहे हैं सो आप जो व्यवहार कर रहे हैं सो जा विधि राखे राम ताही विधि रहिए यह गीत गाया तो जा सकता है पर इसको जीना कितना कठिन है ठीक वैसे ही मुर्दे का स्वांग सरल है निर्वाह कठिन है मुर्दे का स्वांग तो कोई भी कर सकता एक नाटक में एक आदमी था तो उसको मरना था तो एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा था एक्टिंग करते करते मरा तो दर्शक भी तो बड़े विचित्र होते जब वो एक्टिंग करता तभी कहते बंस मोर तो वो दोबारा करने लगता लेकिन वो जैसे ही मरा तो भी लोगों ने ताली बजाई तो फिर उठकर खड़ा हो गया वो तो मुर्दे का स्वांग सरल है निर्वाह कठिन निर्वा है पर लक्ष्मण जी निर्वाह करते शीतल इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी से अधिक शीतल कोई नहीं कभी प्रतिवाद नहीं किया कभी पूछा तक नहीं कि मेरी गलती क्या है क्यों मुझे डांट मिल रही है क्यों क्यों मेरा लोग विरोध कर रहे हैं कभी नहीं कहा ना और लोग कहते रहे तो परवाह नहीं की अपना विरोध करने वाले परशुराम जी के वाक्य के सुनकर भी मुस्कुराते रहे इसलिए इनके जैसा शीतल और कोई नहीं शीतल सुभग भगत सुखदाता अच्छा तब तो बोलते क्यों है? ये बोलते ही तब हैं जैसे जनक जी ने कह दिया अब जनिको मा थे भट्ट मानी अब जनिको भीर भीर मैं जानी अब को अब को अब जनी को, अब जनिको अब जनिको को, माता को, को कोई अभिमान न करे कि मैं वीर हूं मैंने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहस हो गई अब यह बात सुनकर लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए फड़कने लगे अच्छा एक अद्भुत बात है लक्ष्मण जी को क्रोध आता है पर लक्ष्मण जी क्रोधी नहीं है यह गंभीर सूत्र है क्रोध तो आता है पर लक्ष्मण जी क्रोधी नहीं है जैसे कोई शरीर में रहकर कर देहाध्यास से मुक्त हो तो वह शरीर में रहकर भी शरीर में कहा है क्रोध तो करते हैं, इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी में कर्म दिखाई देता है पर कर्ता भाव नहीं है अहंकार करता कर्ता हमिति मन्यते, इसलिए लक्ष्मण जी का क्रोध भी बहुत स्तुत्य क्रोध है वे उठकर खड़े हुए होठ फड़कने लगे भोट ए गई लेकिन क्या लक्ष्मण जी बोलने लगे ना पहले एक और काम किया कई न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान राम जी का डर मैं तो कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध जिसमें भगवान का डर बना रहे हम लोगों को क्रोध आ जाए तो हम भगवान को भूल जाते हैं और लक्ष्मण जी तो क्रोध में भी भगवान को याद रखते हैं अच्छा इसीलिए शीतल आ, किसी क्रोधी आदमी से कहो जब वो क्रोध में हो और कह के एक माला जप लो जरा एक माला फेर फेंको? हटाओ जो माला का, एक माला की बात कर। अच्छा उससे कहो कि जाओ भगवान का दर्शन कर लो दर्श अभी बात मत करो फिर करेंगे जो कुछ करना होगा अभी तो इससे बात करेंगे अच्छा क्रोध करने वाले से कहो कि भजन कर लो करेगा भगवान का दर्शन कर लो करेगा और की बात जाने तो जो अपने को ही आता है तो करते या तो क्रोध ही भगवान पे करते पूजा बंद पाठ बंद लेकिन लक्ष्मण जी जैसा शीतल तो कोई है ही नहीं क्यों हम लोग क्रोध में रहकर वह काम नहीं कर सकते जो लक्ष्मण जी करते हैं। क्या किया लक्ष्मण जी ने कई न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान नी रामपद कमल सिरो बोले गिरा प्रमा लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया तब बोले क्रोध में किसी ने आज तक कहा कि रुक जाओ जरा भगवान को प्रणाम करे आए तब तुमसे तो बात करते हैं पर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं तब बोलते हैं महाराज इन जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है तो लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि जनक जी ने तो जो कही सो कही आपने कौन सी उचित बात कही जनक जी वयो वृद्ध है ज्ञान उनकी बात का उत्तर विश्वामित्र जी देते तो बात समझ में आती आप क्यों बोले समवयस्क तो नहीं है आप जनक जी के लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ वय की बात नहीं है अपनी अपनी जिम्मेवारी की बात है अच्छा क्या जिम्मेवारी लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ राम जी नहीं बैठे हैं यहाँ रघुनाथ जी नहीं बैठे हैं यहाँ रघुवीर नहीं बैठे हैं बैठा कौन है क विद्यमान रघुकुल मणि जानी यहाँ रघुवंश मणि बैठे हैं और संकेत कितना सार्थक है लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी है रघुवंश की मणि राम जी है मणि और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणि शेष सहस्त्र शीष जग कारण और इसका कितना सुंदर अर्थ है कि जब मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणि नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा इसलिए लक्ष्मण जी ऐसे फणि हैं कि अपना अपमान होता रहे तो कुछ नहीं बोलते शीतल रहते हैं लेकिन राम रूपी मणि पर आपत्ति आए तो यह फणि फन फण फुला कर खड़ा हो जाता है ऐसे लक्ष्मण जी हैं बंदों लक्ष्मण पद जल जाता इसलिए इनका तो क्रोध भी राम जी को समर्पित है और लक्ष्मण जी जब बोले तो बोले भी ऐसे क्या कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लू सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा सुन रहे हो दूसरा बोला क्या? बोलख तो ब्रह्मांड ही उठ रहा तीसरा बोला तो अपना क्या होगा चौथा बोला ब्रह्मांड में कौन अपना अकेले उठेंगे जो सबका होगा सो अपना होगा <coughs> तब तक एक राजा बोला कि हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो तुम्हें यहाँ बैठे रह आ गई मुसीबत तो पहला राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है जो वहां बच जाएगा दूसरा राजा बोला यहाँ तो सब इकट्ठे हैं तीसरा बोला लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे और रखेंगे तो फिर यहीं के यहाँ आ जाएंगे लक्ष्मण जी बोले काचे घटज डारो फोरी फोड़ डालूंगा अरे फोड़ डालोगे तो सबकी क्या दशा होगी लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं है बनाने वाले भी बगल में बैठे हैं राम जी लवन में ब्रह्मांड निकाया रचई जास अनुशासन माया और लक्ष्मण जी भी किसी ने कहा कि ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही धनुष की हो रही अब इन समझदार कुछ लोग होते बड़े विचित्र समझदार हैं जो समझदार होते नहीं है लेकिन उनको लगता है कि हम समझदार उनको कभी नहीं लगता कि हम ना समझ अच्छा समझ की पहचान भी यही है ओ एक सज्जन थे तो दो अपने मित्र से मिले तो अपने मित्र से बोले हम अपने नौकर से बड़े परेशान हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है वो बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख हो नहीं सकता तो का नमूना दिखाए का दिखा तो उसने अपने नौकर को बुलाया दस रुपए दिए बाजार से एक टेलीविजन ले आओ वो दस रुपए लेकर टेलीविजन खरीदने भी चला गया तो अपने मित्र से उसने कहा कि देखा इसकी दिमागी हालत ये रुपए में टेलीविजन लेने गया तो दूसरे ने कहा कि हमारे नौकर का नमूना देखो उसने अपने को बुलाया इधर आ। हा साहब क्या करें तुमने ऑफिस देखा है ना हमारा हा देखा साहब वहां चले जाओ तो काम वहां जाकर यह देखो कि हम वहां हैं कि नहीं वो दूसरा और विचित्र वो भी चला गया दोनों हंस रहे थे कि नौकर कितने मूर्ख हैं ये दोनों लेकिन अब उनकी सुनो वो दोनों बाजार में मिल गए तो वो क्या बोले आपस अरे भैया तुम कहा और तुम कहां तो एक बोला कि, कि हमारा मालिक भी कितना मूर्ख है हमको दस रुपये दिए टेलीविजन ले आओ टेलीविजन तो हम चार ले जाते दस रुपए में चार ले जाते लेकिन उसको अभी ये भी पता नहीं है कि आज बाजार बंद है इतना ना समझे तो दूसरा कहता कि हमारा मालिक तो और मूर्ख है कहा क्यों बोले हमसे कह रहा था ऑफिस में जाके देखो हम वहां हैं कि नहीं हमें भेजने की क्या जरूरत थी फोन नहीं कर सकता था तो ना समझो कि पहचान यही होती एक आदमी तो रेलगाड़ी में बैठा और गठरी सिर पे रखे बैठा रेलगाड़ी में और गठरी सिर पे, किसी ने कहा जब रेलगाड़ी में बैठे तो गठरी सिर पे क्यों रखे हो बोले अब पूरा भजन रेलगाड़ी पे नहीं कुछ तो अपने सिर पे भी होना चाहिए और इससे पूछो कि सिर पे भी रख ले गठरी तो क्या भजन रेलगाड़ी पे नहीं है लक्ष्मण जी कह रहे हैं ब्रह्मांड उठा देंगे और कुछ लोग बोले ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही धनुष की हो रही तो क्या धनुष कहां रखा धरती पे नहीं है कमलनाल जी चाप चढ़ाबो जो जन सद प्रमाण ले लावो महाराज कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाकर सो योजन ले जाऊं छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं अब देखने में तो यही लगता है कि लक्ष्मण जी बहुत गरम है बहुत गुस्से में है बहुत क्रोध में पर तुलसीदास जी कहते हैं शीतल गरम है ही नहीं बिल्कुल शीतल है कैसे राम जी ने धीरे से पूछ दिया लक्ष्मण शांत शांत क्या तुम गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकते हो कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर सोयोजन ले जा सकते हो और इस विशाल पिनाक को छत्रक दंड की तरह तोड़ सकते हो इतनी ताकत है तुम में शक्ति है लक्ष्मण जी ने कहा हमने कब कहा कि हमें इतनी ताकत है अगर एक बार भी कहा हो तो हमें तो है ही नहीं शक्ति पर शक्ति नहीं है तो किस भरोसे पर कह रहे हो ये गर्मी किस बात पर दिखा रहे हो लक्ष्मण जी ने कहा तोरों छत्रक तो प्रताप बलनाथ आपके बल पर लक्ष्मण जी को सचमुच बारंबार प्रणाम करता हूं कि क्रोध में भी जो ये कहे कि ये सब बातें मैं कह रहा हूं आपके बल पर इसलिए शीतल सुभग ऐसा ऐसा शीतल कोई भक्त हो कौन होगा लक्ष्मण जी शीतल सुबह प्रभु आपकी कृपा से राम जी बोले मेरे बल पर इतना भरोसा हाँ जो न करूं प्रभु पद सपद कर न धरो अगर आपके बल पर इतना काम न करूं तो आज से धनुष धारण नहीं करूंगा ये लक्ष्मण लक्ष्मण जी जब बोले तो धरती कांपने लगी लखन सकोप वचन जब बोले डगमगानी मही लक्ष्मण जी बोलते धरती कांपती धरती को तो स्वाभाविक है कांप नहीं पड़ेगा क्यों शेष के सिर पर ही तो है पृथ्वी माता और शेष का ही दिमाग गरम होए तो पृथ्वी तो कांपेगी कि अब गए अब पता नहीं क्या होता है ए? लेकिन जब पृथ्वी कांपने लगी अच्छा एक नहीं समझ पाने के कारण जितने क्रोधी है ना क्रोधी वे सब अपने को लक्ष्मण ही समझते हैं इसलिए कई बार क्रोधी लोग ऐसा नहीं कहते कि मैं क्रोधी हूं एक क्रोधी आदमी को हमने देखा वो कभी नहीं कहता कि मुझे क्रोध क्रोध आ रहा है मैं क्रोध, ना फिर मैं लक्ष्मण हूं बता रहा हूं फिर मैं लक्ष्मण हूं और बिल्कुल दुबला पतला आदमी और क्रोध आया तो कांपने लगा महाराज ऐसे कांप क्रोध में और कहेगा मैं लक्ष्मण हूं मैं तेरे जैसे लक्ष्मण होते लक्ष्मण जी जब क्रोध करते तो धरती कांपती तू तो कांप रहा है लक्ष्मण है लक्ष्मण जी के बोलने से धरती हिल रही है राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं पर लक्ष्मण जी भी हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु सब तो हिल रहे हैं पर दो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते कहा कौन बोले एक धनुष दूसरे आप <laughs> ना धनुष हिल रहा है ना आप हिल रहे दो में से एक हिले तो काम बने भगवान ने कहा लक्ष्मण सही बात तो यह है कि सूर्योदय देर से हो तो कष्ट तो सबको होता है लक्ष्मण जी बोले वही मैं कह रहा हूँ आपका प्रभाव सूर्य की तरह है और सूर्य देर से हो गए तो किसे कष्ट नहीं होगा राम जी ने कहा लक्ष्मण सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है तब लगता है कि अब सूर्योदय होने वाला है बिना अरुणोदय के सूर्योदय हो नहीं सकता राम जी बोले लक्ष्मण इसी तरह मेरा प्रभाव अगर सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो तुम प्रकट नहीं होते तो मेरा प्रभाव प्रकट हो ही नहीं सकता और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अरुणोदय स्वतंत्र कुछ नहीं है वो तो सूर्योदय की पूर्व की लालिमा है सूर्य की ही लालिमा है जो सूर्योदय के पूर्व प्रकट होती है इसी तरह लक्ष्मण जी के आनंद पर आई हुई लालिमा लक्ष्मण जी की नहीं है वह तो राम जी के प्रभाव को प्रकट करने वाली अरुणिमा है इसलिए लक्ष्मण जी शीतल सुबह पर लक्ष्मण जी जैसा शीतल कोई हाँ ये बात जरूर है कि जनक जी ने क्यों लक्ष्मण जी को खड़ा किया देखो आप इस कथा को यह देहनगर की लीला ही नहीं है यह तो घटना ही विधेयन की है और विधेयन में विदेहराज हैं वे बराबर बोध से भरे रहते हैं उन्हें भी क्रोध नहीं है क्रोध होने पर भी लक्ष्मण जी भगवान से भरे हैं और जनक जी क्रोध होने पर भी बोध से भरे हैं मुझे तो लगता है जनक जी क्रोध तो कर रहे हैं पर भीतर से नहीं भीतर बोध से भरे बाहर क्रोध से बोले बचन रोस जनु बोले बचन रो रोस, रोस। साने बोले बचनोन जनक जी ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हूं इसका मतलब भीतर क्रोध नहीं है बाहर अच्छा कई बार देखो एक बात है क्रोध आग की तरह है लेकिन ज्ञानी जन तो क्रोध का भी उपयोग कर लेते हैं कैसे करते हैं जैसे जिस आग से घर चलता है बोलो घर में आग ना हो तो भोजन बनेगा अब भोजन न मिले तो शरीर चलेगा तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है तो आग घर चलाने के लिए है आग घर जलाने के लिए नहीं है जनक जी क्रोध की अग्नि का उपयोग कर रहे हैं काम चलाने के लिए काम कैसे चले उनको लगा कि धनुष उठ ही नहीं रहा अपनी जगह से अच्छा दो स्थितियां निर्मित हो गई थी जनकपुर में बड़ी विचित्र कि जिसको उठना चाहिए था वो उठ नहीं रहा था और जिसे बैठना चाहिए था वे बैठते नहीं थे राजा लोग बैठते नहीं थे कि आराम से बैठें, और धनुष उठता नहीं था तो उनको लगा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे राजा लोग बिना हिले मानते नहीं हैं तो जनक जी को लगा कि राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष उठ जाए लेकिन राम जी खड़े कैसे हों तो जनक जी ने उपाय सोचा लक्ष्मण जी खड़े हो जाए तो राम जी अभी उठ जाए तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं, छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे तुलसीदास जी बोले अरे इन दोनों का एक संबंध और भी है क्या संबंध है का का, दंड समान जाका, राम जी का यश झंडे के समान है और लक्ष्मण जी का चरित्र दंडे के समान है झंडा कितने महान हो कितने पूजनीय हो अच्छा डंडा ना लगा हो तो आकाश में लहरा सकता है हम खूब गीत गाते रहे झंडा ऊंचा रहे हमारा डंडा ही ऊंचा ना हो तो झंडा क्या ऊंचा हो अचर डंडा ऊंचा हो तो झंडा लहरा जाए तो जनक जी को लगा कि राम जी का यश रूपी झंडा तो तब लहराएगा का कब जब लक्ष्मण रूपी डंडा खड़ा हो जाए राम जी के चरित्र कीर्ति कि पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी दंड के समान हैं तो डंडा खड़ा हो कैसे जनक जी ने कहा दो चार गुस्से की बातें करो अभी डंडा खड़ा हो जाए यहीं हो जाए क्रोध ना भी हो क्रोध की बातें करो तो जनक जी ने ऐसे क्रोध की बातें की लक्ष्मण जी खड़े हो गए जनक जी समझ गए कि अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए हैं तो राम जी का यश रूपी झंडा लहरा ही जाएगा अब कोई देर नहीं है अब तो राम जी भी खड़े हो जाएंगे और लक्ष्मण जी जब यह बोले तो विश्वामित्र जी ने भी कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्ने उठहू राम भंजहू भव चापा उप जनक परितापा मैट उप जनक परितापा मैट उप जनक परितापा देखो हम लोगों से अपना अपमान सहन नहीं होता और लक्ष्मण जी को भगवान का अपमान सहन नहीं होता यही अंतर है इसलिए उनका क्रोध भी भगवान से जुड़ा है उनका जीवन भगवान से जुड़ा है बार ही ते निज हित पति ज्ञानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी लेकिन एक अंतर है क्या भरत जी महान है लेकिन लक्ष्मण जी कम नहीं है अंतर एक ही है भरत पयोध गंभीर भरत जी बहुत गहरे समुद्र हैं पर समुद्र गहरा तो है विशेषता तो है समुद्र की समुद्र के भीतर रत्न भी छिपे हुए हैं इसमें भी कोई संदेह नहीं लेकिन समुद्र के भीतर क्या है दिखाई नहीं पड़ता डुबकी लगानी पड़ती है तब पता लगता है कि भीतर क्या है लेकिन आकाश आकाश भी अनंत है पर आकाश में सब साफ साफ दिखाई देता है चंद्रमा कहां सूरज कहां तारे कहां आकाश में सब साफ साफ दिखाई देता है तो भरत जी अथाह समुद्र की तरह हैं पर लक्ष्मण जी अनंत आकाश की तरह हैं, जिसमें सब साफ साफ दिखाई देता है लक्ष्मण जी तो सीधी बात कहते भरत जी कभी साफ साफ सीधे ढंग से बोल नहीं सकते संकोची हैं, और लक्ष्मण जी साफ एक बार क्या हुआ खेल खेलने गए चारों भैया राम जी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुन जी सरयू जी किनारे बड़ा सुंदर मैदान बनाया गया खेल के लिए अब दो दल बनने थे लक्ष्मण जी ने देखा कि अब दो दल बनेंगे कुछ लोग राम जी की तरफ कुछ लोग दूसरी तरफ तो लक्ष्मण जी तो तुरंत आए राम जी से कहा देखो प्रभु साफ बात है क्या खेल में खिलाड़ी रखना है तो अपनी तरफ ही रखना हम आपके तरफ ही रहेंगे क्यों हम खेल में भी आपके खिलाफ नहीं हो सकते नहीं तो दर्शक रहेंगे यह लक्ष्मण है सीधी सी बात हम और किसी को जानते ही नहीं आपको जानते हैं बस और भरत जी लक्ष्मण जी को तो राम जी ने अपने पक्ष में रखा और भरत जी प्रभु का संकेत पाके विपक्ष में खड़े हो गए वे मन ही मन इसलिए भरत जी को लोग समझ नहीं पाते हैं पर लक्ष्मण जी किसी को समझने की परेशानी नहीं देते वे तो खुद समझा देते हैं हम सीधे सीधे इधर हैं बस उनसे तो कोई कहे भी एक औरों की बात जाने दो लक्ष्मण जी कहते हम राम जी की तरफ हैं अगर राम जी भी कहें अयोध्या रहकर गुरुजी की पिताजी की माताजी की सेवा करो तो लक्ष्मण जी तो राम जी से भी कह देते हैं गुरु पितु मातु न जान काहु कहाभा लेकिन फिर मैं कहता हूं लक्ष्मण जी को समझना चाहिए लक्ष्मण जी तो राम जी से भी कह देते हैं कि मैं गुरु जी को नहीं जानता मैं पिताजी को नहीं जानता मैं माता जी को नहीं जानता मैं किसी को जानता ही नहीं हूं आपको ही जानता हूं बस मोरे सभी एक तुम तो स्वामी मैं किसी को जानता ही नहीं एक सज्जन हमसे कह रहे थे <coughs> महाराज हमारा तो लक्ष्मण जी जैसा स्वभाव है हमने कहा कैसा स्वभाव बोले हम ना गुरुजी को माने ना पिताजी को माने ना माताजी को माने हमने ये तुमसे किसने कह दिया कि लक्ष्मण जी किसी को नहीं मानते कहा लक्ष्मण जी खुद कहते गुरु पीतु माँ तुम्हें जाना काहू अरे हमने कहा लक्ष्मण जी ये नहीं कहते कि मैं गुरुजी को नहीं मानता पिताजी को नहीं मानता माता को नहीं मानता लक्ष्मण जी यह कहते कि मैं किसी को जानता नहीं हूं नहीं जानना अलग बात है नहीं मानना अलग बात है नहीं जानना अज्ञान है और गुरु माता पिता इनको नहीं मानना अपराध है लक्ष्मण जी कहते हम जानते ही नहीं जैसे दुदमुहा बालक माँ के अलावा किसी को नहीं जानता इसी तरह लक्ष्मण जी राम जी के अलावा किसी को नहीं जानते उनसे तो कोई पूछे माता को नहीं जानते ना फिर क्या जानते हो तो हम इतने ही जानते हैं माता रामो पिता राम मिता स्वामी रामो सखा राम मत्सखार सर्वस्व जाने नान्य जानेन न जान <coughs> राम जी ही मेरे माता राम जी ही मेरे पिता राम जी ही मेरे गुरु मैं राम जी के अलावा किसी को नहीं जानता और यही कारण है कि जब विश्वामित्र जी मांगने आए तो उन्होंने भी कहा अनुज अनुजेत देहु रघुना था अनुज समेत देव रघुना था निशिचर बध में ओम सना था अनुज के सह रघुनाथ जी को दे दो एक सज्जन बोले अनुज तो भरत जी भी हैं पर लक्ष्मण जी क्यों भेजे गए भरत जी क्यों नहीं भेजे गए मैं आपसे सही बात बताऊं भरत जी की महिमा बहुत बड़ी है पर लक्ष्मण जी की जो भूमिका है वहां भरत जी नहीं निभ सकते राम जी के संग लक्ष्मण जी गए भरत जी नहीं गए कारण कुछ भी रहा हो पर एक बात तो तय है क्या अच्छा ही रहा कि राम जी के संग भरत जी नहीं गए गुरु जी राम जी को लेकर गए थे जनकपुर और जनकपुर में आए थे परशुराम जी आप कल्पना करो अगर राम जी के संग भरत जी होते तो वहां दृश्य ही दूसरा होता राम जी अगर परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते वो मामला सुलझने वाला नहीं था पर वहां तो लक्ष्मण जी की जरूरत है दंड समान भय जस जाकर इसलिए लक्ष्मण जी को भेजा और एक अद्भुत बात विश्वामित्र जी से कहा कि काम एक है दो को क्यों मांग रहे हो काम तो एक है दो को क्यों मांग रहे विश्वामित्र जी बोले दोनों की जरूरत है राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी जगत में तुमरो नाम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 राजन हम संग भेजी राम लखन धन किसे मांग रहे हो अच्छा मानस में स्पष्ट नहीं कहा गया कि लक्ष्मण जी के साथ राम जी को भेजो अनुज समेत देव रघुना था लक्ष्मण जी कैसे गए सरल उपाय क्या सरल उपाय विश्वामित्र जी के चरणों में चारों बेटों को उपस्थित किया अयोध्या नरेश ने अब आप दृश्य देखना आगे राम जी आ रहे हैं राम जी के पीछे भरत जी भरत जी के पीछे लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी के पीछे शत्रुन जी चारों भैया ये गुरुदेव विश्वामित्र विराजमान थे राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया गुरु जी देखते रह प्रणाम करके विश्वामित्र जी के एक और राम जी बैठ गए पीछे आए भरत जी भरत जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया विश्वामित्र जी अद्भुत आनंद से भर गए ये तो बिल्कुल सामने सरकार राम जी की तरह ही है तो इधर बैठ गए भरत जी प्रणाम करके अब दाई ओर बैठे राम जी और बाई और बैठ गए प्रणाम करके भरत जी अब भरत जी के पीछे थे लक्ष्मण जी सो लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया अब लक्ष्मण जी बैठे कहाँ और तो कहीं बैठे ही नहीं सकते बार हितें निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और राम जी बैठे थे राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी बैठ गए अब लक्ष्मण जी के पीछे थे शत्रुघुन जी शत्रुघुन जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और भरत जी के चरणों में बैठ गए अब दो इधर दो इधर गुरु जी बोले इधर वाली जोड़ी नहीं इधर वाली जोड़ी अनुज समेत देना था इनके साथ राम जी को अकेले मत भेजो लक्ष्मण जी के साथ दे हमें क्यों जो मिली जा लखन रघुनाथ अजय इनसे कोई पूछे कि काम तो आपका एक ही है क्या यज्ञ की रक्षा हो राक्षसों का बध हो यही एक काम तो है विश्वामित्र जी बोले एक नहीं दो काम है अनुज समेत देवू रघुना दो काम कौन से निसाचर बध हम हो सना निसाचरों का बध हो जाए और हम सनाथ हो जाएं दो काम है लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो निसाचरों का बध हो जाएगा क्योंकि जग महासखा निसाचर जीते लक्षी मन हन निमिष मे संसार में जितने राक्षस हैं राम जी कहते लक्ष्मण एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं और रघुनाथ जी मिल जाएंगे तो विश्वामित्र जी बोले मैं सनाथ हो जाऊंगा हम हो सना एक बात और केवल तो विश्वामित्र जी क्या अनाथ है अनाथ तो वो होता है जिसका कोई नाथ ना हो होते इस विचारे का कोई नहीं पर मैं आपसे निवेदन करूं अनाथ दो तरह के होते हैं एक अनाथ तो वे होते हैं जिनका कोई नाथ हो नहीं अनाथ और दूसरे अनाथ वे होते हैं जो किसी को नाथ माने ही नहीं रघुनाथ जी को माने न यदुनाथ जी को माने न ना नाथ को माने जो किसी को नाथ ना माने ये दूसरे तरह के अनाथ है इसलिए अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता आजकल ऐसे अनाथ बहुत हैं जगह जगह मानते ही नहीं हम किसी हम नहीं मानते हम हमने एक से पूजा क्यों नहीं मानते विज्ञान का जमाना है दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है बिना अनुभव के हम कुछ नहीं मानते हमने कहा भैया कुछ चीजें बिना अनुभव के भी मान लेनी चाहिए नहीं नहीं ये अंधविश्वासियों का काम है बिना अनुभव के मानना अजय अनुभव के पक्ष में लोग ऐसी ऐसी दलील देते हैं कि उनकी बात ठीक लगती है और ठीक है भी लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है कुछ चीज़ें बिना अनुभव के माननी चाहिए किसी के कहने से मान लेनी चाहिए तो बोला ऐसे कैसे मान ले हम लोग बिजली के तार में करंट आ रहा हो कटा हो वायरिंग ऊपर और कोई चुना मत मर जाओगे तो क्या अनुभव करके देखोगे <laughs> तो ऐसे नहीं मान बिना अनुभव के नहीं मान सकते हम बिना अजीब अजीब बातें करते हैं लोग जब बिजली के तार में करंट है ये बात सुनकर मान लेते हो तो जिंदगी बच जाती है बिजली के तार में करेंट है ये सुनकर मान लेते हैं तो जिंदगी बच जाती है इसी तरह बिना अनुभव के भी महापुरुषों के वचन पर विश्वास करके जो भगवान को मान लेते हैं उनकी जिंदगी बन जाती है परानाथ अजय और ऐसे लोगों के तर्क सुनो एक सज्जन बोले भगवान तो सब जगह कण कण में भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे उसके अलावा कोई है ही नहीं अच्छा एकाध श्लोक भी सुना दिया ईशावास मिदम सर्वम यथ किंच जगत त्याम जगत यथ सर्वम परमात्मा है सर्वम खलविदम ब्रह्म बात ठीक है लेकिन उसके बाद ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पर आगे बात सुनो जो कहना चाहते हो वो कहते हैं जो परमात्मा सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है पूजा पाठ की क्या जरूरत जब भगवान सब जगह उसकी उसके बिना तो कोई जगह खाली है नहीं फिर मंदिर की क्या जरूरत तो दूसरे जो दो चार लोग थे वो बोले बात तो ठीक कह है रहे हैं अच्छा ऐसे लोगों की बात भी लोग बड़ी जल्दी मानते कह हैं कहे तो ठीक रहे तो दूसरे बोले शुरुआत के लिए है मंदिर प्राइमरी क्लास वालों के लिए ठीक है बेचारे ऐसे अब है अजीब बात की? एक संत ने बड़ा बड़ा सुंदर वाक्य कहा महाराज जैसे ही उन्होंने कहा कि परमात्मा तो सब जगह है मंदिर बनाने की क्या जरूरत तो महात्मा बोले कि हवा तो सब जगह है पंखा लगाने की क्या जरूरत हवा सब जगह है कि नहीं और गर्मी लग रही हो और कोई कहे कि भाई बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है और कोई कहे कि हवा तो सब जगह है तुम हवा में ही बैठे हो हवा तुम्हारे भीतर है हवा तुम्हारे बाहर है तुम्हारे चारों तरफ हवा है ऊपर नीचे सब जगह हवा है तो क्या इससे गर्मी मिट जाएगी हालांकि पंखा भी वही हवा देगा जो सब जगह थी पर सब जगह होने के बाद भी वह हवा पंखे के द्वारा ही मिलती है इसी तरह सब जगह होने वाला परमात्मा भी भक्ति भजन मंदिर पूजा पाठ के द्वारा ही मिलता है इसलिए इसकी आवश्यकता है जरूरत है इसीलिए बिना अनुभव के नहीं विश्वास पर कोई माने ही नहीं किसी ने हम मानते ही नहीं किसी को नहीं मानते हम नहीं मानते किसी को हम नहीं मानते देखो लोग मानते नहीं ये बात अलग है कि मजबूरी हो तो मानना पड़ता है एक आदमी नाव में फंस गया तूफान आ गया तो नाव डगमगा इसे बोले आज तक तो नहीं मानते थे पर अगर कोई हो तो बचा ले वो मान रहे हैं आज से <laughs> अभी से मान रहे विश्वामित्र जी भी बोले कि अब तक हम भी किसी को नहीं मानते थे इसीलिए अनाथ है पर जब हार गए तो मान लिया जब ताड़का से हार गए मारीच मारिक से हार गए सूर शोर कृपाते सब बल, हारे को हरी ना निर्बल के बन दी, दी मैं निर्बल के बद निर्बल जबल भी गजबल अपनों बर क्यों ने कुरो नहीं काम निर्बल होए गजराज पुकारे आए आधे नाम सुनेरी काम नहीं आया भगवान को पुकारा तो प्राण रक्षा हुई द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन तजियाए निज धाम दुशासन की जा थ वसन रूप भय श्याम सुन निर्वे इसलिए यह कहना पड़ता है अपबल तपबल और बाहुवल चौथों है बलदम सू किशोर कृपाते सब हारे को नाम और अनेकों का काम बना है पिछेली साख भरू सल्तन की अड़े सवारे काम सुनेरीबल बदला भगवान निर्बल के बल हैं विश्वामित्र जी कहते मैं भी किसी को नहीं मानता था लेकिन जब हारा तो हर याद आ गए और इसीलिए जब व्यक्ति का पुरुषार्थ हार जाता है तो परमात्मा याद आते हैं आज मैं अनाथ से सनात होने आया हूं श्री रघुनाथ जी मिल जाएंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा और लक्ष्मण जी क्यों ले जा रहे कल लक्ष्मण जी अगर आ जाएंगे तो निशाचरों का वध हो जाए संकेत बड़ा सार्थक है क्या लक्ष्मण जी हैं भक्ति का भाव लक्ष्मण जी हैं भगत सुखदाता भक्तों को सुख देने वाला तो भग... भक्ति का भाव है तो मुझे ऐसे लगता है कि रघुनाथ जी जीवन में मिल जाएं तो जिंदगी सनाथ हो जाती है और भक्ति का भाव जीवन में आ जाए तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं निश्चर बद हम हो लक्ष्मण जी जाएंगे तो निशाचनों का भध हो जाएगा और सचमुच राम जी के संग लक्ष्मण जी गए ताड़का मिली सुन सुनताड़का क्रोध कर धाई भगवान ने एक ही बाण से उसका प्राण हरण किया तो राम जी ने गिनती के राक्षस मारे ताड़का मरी सुबाहु मरा मारीच अधमरा रहा तो ढाई राक्षस मारे ऐसे समझ दो पूरे एक आधा कई लोग ऐसे गणित लगाते हैं तीन लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उनमें एक समझदार था बोले भैया टिकट ले आना तुम तीनों का ले आएंगे वो भी बड़ा विचित्र आदमी था आधा टिकट ले आया हाफ टिकट तीन यात्रियों पर आधा लोगों ने समझा ले आया होगा अब तब तक टीटी आ गया डिब्बा खाली था उसको लगता था कुछ चेकर आएगा नहीं टिकट चेक कर टिकट चेकर मत सब बचेंगे उछल कर ऊपर वाली बर्थ पर अकेले बैठ गया तुम नीचे बैठे रहना हिलना नहीं टिकट टिकट यही किसका तो अपनी तरफ इशारा करे नीचे दो बैठे उनकी तरफ इशारा कर तो ये टिकट हाफ टिकट हाफ टिकट सो बोला कि पढ़े लिखे होकर इतना भी नहीं समझते हम लोग भी हाफ है ऊपर एक नीचे दो एक बटे तो हम है उसी हिसाब से टिकट लिया है क्या अद्भुत हिसाब लगाया तो तो राम जी ने जितनी देर में एक तो वहीं मरी ताल का और आश्रम में आकर दूसरे दिन डेढ़ राक्षस बनाया सुबह मारी चदमरा और इतनी देर में लक्ष्मण जी ने अनुजे कटक अनुजाच ni sachad katak ni sachad katak ni sachad katak arujan ni sachad ni sachad katak ni sachad katak ni sachad katak arujan ni sachad katak साचर साचर कट कट कट कट ने उतनी देर में राक्षसों का समूह समाप्त कर दिया एक नहीं बचा और इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी चलते कहा है राम जी के पीछे पीछे राम जी आगे आ गया। और कितना अद्भुत है राम जी जैसे चलाएं वैसे ही चलते हैं राम जी के चरण जिधर चले उधर चलते हैं राम जी के संकल्प से चलते हैं और कितनी अद्भुत बात है कि जो भगवान के द्वारा संचालित हो उस जो भगवान के द्वारा संचालित हो ऐसे भक्त का भाव जहाँ उप, उपस्थित होगा वहाँ सारी बुराइयाँ अपने आप समाप्त तो हो जाएंगी पर अंतर यही है कि लक्ष्मण जी भगवान के अनुसार चलते हैं हम अभिमान के अनुसार चलते हैं लक्ष्मण जी को हमें अभिमान जैसा चलाता है वैसे हम चलते हैं और लक्ष्मण जी को भगवान जैसा चलाते हैं वैसे चलते हैं अगर हमारे जीवन में भी इस तरह की वृत्ति आ जाए लक्ष्मण जी में न अहमता है ममता है अच्छा और इसके त्याग का अभिमान भी नहीं तुलसीदास जी कहते हैं दे, देह गेह सबसन तृण तोरे देह गेह का अर्थ देह में अहमता का भाव नहीं और गेह में ममता का भाव नहीं जो अहमता ममता से मुक्त होगा वही भगवान की सेवा कर सकेगा लेकिन इसका अभिमान भी नहीं क्योंकि क्या कहा देह गेह सबसन तृण तोरे तृण घास को आप देखते चलते कब हाथ से गिर जाए आपको पता ही नहीं लगता किसी को आज तक अभिमान हुआ हम हरी हरी घास के दो पत्तियां लिए थे आपको पता है एक क्षण में त्याग करके आ गए किसी ने कहा आज तक इसका अभिमान क्या इसी तरह लक्ष्मण जी को तो यह पता ही नहीं लगा कि जैसे किसी घास की तिनके कब गिर गए पता नहीं लगता लक्ष्मण जी को देह की अहमता कब चली गई गेह की ममता कब चली गई पता नहीं लगता लेकिन ये देह गेह दो हैं अहमता और ममता दो हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान के चरण भी दो हैं हमने ये अहमता ममता दो थीं और दोनों को भगवान के दोनों चरणों में समर्पित कर दिया अहमता भी प्रभु के चरणों में समर्पित ममता भी प्रभु के चरणों में समर्पित और ऐसा समर्पित व्यक्तित्व है लक्ष्मण जी का और कब से किया समर्पित बचपन से ही बारह निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी और जो स्वभाव से भाव से भगवान के बन गए हों तुलसीदास जी कहते हैं हम उनके चरणों की वंदना करते हैं बंदों लक्ष्मी पद जल जाता शीतल सुबर भगत सुखदाता शीतलोभ भगत सुखदाता शीतल सुखद। रघुपति की रघुपतिर विमल पता का रघुपति का धन समान बस जा पद जल जाता बंदों लक्ष्मण बंधन बंधन लक्ष्मण बंधन लक्ष्मण बंधन ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चर्चा को विराम बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम जय श्रिया राम जय जय सिया राम जयराम जय जय सिया जय श्रिया जय सिया जय जय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 चलो भगवान की जय